नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और एक बज चुके हैं जी हाँ सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को हम लोग हर संडे एक बजे सुनते हैं और सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं उनके कुछ खास अनुभव हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं तो आज के इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मेहमान है त्रिपुरा से अगरतला में रहते हैं और त्रिपुरा उनका कैपिटल है तो आइए ऐसे विशेष त्रिपुरा से बिलोंग करने वाले विद्युत नाथ जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी कार्यक्रम में थैंक यू और विद्युत नाथ जी मैं सबसे पहले तो जानूंगा कि आप और आ, आ, आ, आप आप अपने बारे में बताएं। ये तो बहुत सौभाग्य है हम प्रोग्राम में शामिल हुआ जी जी, जी. हाँ इसमें इससे हमारा बहुत मनभूत खुशी में खुश, खुश है <laughs> तो हम पहले आपको अभिनंदन करते हो और जो सुनने वाला है उसको भी हम अभिनंदन करता हूं ये प्रोग्राम के जरिए और हमारा नाम है विद्युतनाथ और हम त्रिपुरा में रहने वाला हूं और त्रिपुरा है बहुत छोटा सा स्टेट है और ये सेवन सिस्टर्स का स्टेट में एक है वो जो नागालैंड मिजोराम आसाम मणिपुर इसमें एक स्टेट है त्रिपुरा उसका जो पॉपुलेशन है वो 36 लाख करीब होगा हाँ लेकिन उसका बहुत दूर होने के कारण उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है फिर भी हम वहाँ से जिस काम में आना है वो हम तकलीफ सहन करके भी चला आता हूँ अच्छा क्योंकि हमको आना ही है हाँ इंडिया से इंडिया का सब स्टेट से हमको मिलना है तो हम हमारा जो घर है उसमें हम उधर का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है और त्रिपुरा स्टेट का जो पॉपुलेशन और उसका उधर का जो आदमी है वो, वो बहुत ट्राइबल किस्म का लोग रहते हैं और उसमें बहुत बहुत ही वो सरल स्वभाव का लोग है और हम उधर में रहते हूँ इसमें और हमारा जो फैमिली लाइफ है वो हम आ, हमारा तो बहुत बड़ा फैमिली था फिर भी समय के अंतराल में, में सब कुछ चेंज हो गया अभी हम और हमारा आ, पत्नी।, पत्नी और हमारा एक बेटा है और बेटा भी अभी बाहर में रहते अभी कारेंटली वो लंदन में था वो कनाडा में चला गया तो उसका अभी शादी हो गया वो उधर हमारा एक सेट है सेट है तो ये हमारा फैमिली है और हम दोनों नौकरी करता था अभी नहीं करता हूँ हमारा बीवी भी, भी, भी रिटायरमेंट चल में चला गया हम भी रिटायरमेंट में चला गया हाँ हम ना दो साल से ऊपर हो गया रिटायरमेंट में चला गया। विद्युत न जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट है और मिजोरम वगैरह जो आसाम के पूरे सात सिस्टर्स जिसको कहते हैं सेवन, स्टेट्स सेवन स्टेट्स जो साथ में इकट्ठा है और त्रिपुरा एक छोटा शहर आपको कह सकते हैं 36 लाख की जनसंख्या है आ, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह से दूसरे स्टेट में है उस तरह से त्रिपुरा में उस हिसाब से कम है, कम है। आ, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होता है लेकिन आप लोगों की भावना अच्छी है तो आप लोग सहन करके भी आ, पूरे भारत के जो भी स्टेट्स है जहाँ भी आपको जाना होता है ज़रूर जाते हैं और देखते हैं तो एक अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में आ, सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत नाथ जी से और विद्युत नाथ जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म किस जगह पर हुआ और उस समय आपके माता पिता या आपकी पढ़ाई के जो बारे में थोड़ा सा बताइए हमारा जो स्टेट है वो उसका नज़दीक है वो जो बांग्लादेश जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हु. वो एकदम करीब है हाफ एन किलोमीटर के बाद ही बॉर्डर मिलता है हम उधर में ही हमारा जन्म हुआ था तब इंडिया डिवाइड हुआ ऐसे पोजीशन चल रहा था तो उधर में हमारा जन्म हुआ लेकिन हम त्रिपुरा में चला आया तो त्रिपुरा में हमारा एडुकेशन वगैरह सब कुछ हुआ और हमारा फादर भी बिजनेस करता था किस टाइप का बिजनेस करते थे आपके फादर हमारा फादर का वो जो सिनेमा हॉल था अच्छा हाँ सिनेमा हॉल था तो उधर वो बिजनेस करता था हम इंडिया में रहता था और हमारा आ, मामी हमको सब देखभाल करते थे और हमारा तीन भाई और बहुत पांच बहन थे तो हम ऐसे एजुकेशन त्रिपुरा में ही एजुकेशन किया और स्कूल में हमको आ, स्कूल का टाइम होते होते खत्म होते होते तब तो इलेवे क्लास में जो बोर्ड का एग्जाम था अभी जो टेन्थ क्लास में बोर्ड का एग्जाम होता है तब ट्वेल्व क्लास में इलेवेन क्लास में बोर्ड का बोर्ड का एग्जाम होता बोर्ड का परीक्षा होने के बाद एक दो साल में ही हमको हम स्पोर्ट्स के साथ बहुत एक्टिव था अच्छा स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में एक्टिव था तब हमारा स्पोर्ट्स में एक्टिव होने के कारण हम स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव करता था वो एथलेटिक्स में वो हमारा गेम था वो जो टेन किलोमीटर फाइव किलोमीटर वो लॉन्ग रेस था हाँ वो उसको क्रॉस कंट्री कहते हैं तो हम हमारा पहला हम ये इधर राजस्थान भी में भी हमने कंपटीशन किया जो सरदार मानसिंह स्टेडियम जो आप अभ, अभी क्या नाम है उसका हमारा मालूम नहीं तब सरदार मानसिंह स्टेडियम में हम दौड़ किया है पाँच किलोमीटर का रन किया था स्टेडियम में अच्छा, हाँ इतना बड़ा शीत ठंडा था हमारा मालूम था हमको पुलिस लेन में रखा था बहुत ही ठंडा था फिर भी हमने उधर कॉम्पिटिशन किया और हमारा पहला जो कंपटीशन में हमारा प्राइज मिला था वो हरियाणा में था कुरुष में वहाँ हमको टेन किलोमीटर रेस में गोल्डन प्राइज मिला था तो बाद में हमको इसी कारण हमको नौकरी मिल गया हाँ नौकरी मिल गया तो नौकरी मिल गया जब नौकरी मिला था तब हमको ओ, बीए का एग्जाम हमने नहीं दिया था हाँ तब हमारा नौकरी मिल, मिल गया तो नौकरी मिल गया लेकिन हमारा बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का लेकिन घर वाला बहुत मिसेट करा बोला नहीं तुम नौकरी में मत जाओ लेकिन हम बोला नहीं हम नौकरी में ही जाऊंगा <laughs> हमारा ये धंधा अच्छा नहीं लगता तो हमने पहले से ऐसा ही था तो हमने नौकरी में चला गया क्योंकि नौकरी में स्कूल में नकड़ी था उसमें स्टूडेंट था पढ़ाना था उसको एक्सरसाइज करना था गेम खेल सिखाना था तो हमने छोड़ दिया फादर मादर को फादर मादर को बोल के हमने नौकरी में जॉइन कर लिया तो जॉइन करने के बाद ही हमारा जो घर वाले है हमारा जो वाइफ है उसको साथ हमारा शादी माने उसके साथ शादी हुआ तो हमारा जल्दी जल्दी लड़का भी हो गया तो हम एकदम बहुत खुश बहुत अच्छा रहा हाँ अच्छा रहा <laughs> लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तो कठिनाइयाँ आती ही है जी जी लेकिन फिर भी हम नौकरी में बहुत अच्छा ही था हमारा और सब हमको बहुत प्यार करते थे क्योंकि सब हमारा जो हेडमास्टर था <laughs> उन्होंने बोलता था अरे भाई किसी को किसी के साथ तो कोई तनपन होता है <laughs> लेकिन आपके साथ किसी को नहीं होता है आपको क्या राज है <laughs> तो हमने बोलता था अरे खराब लोग अच्छा लोग और ये लोग तो होता ही है सब तो भगवान का संतान है तो हम वो जो चाहते है, उसको चल चल हैं उसको हम थोड़ा डिवाइड करके थोड़ा चलते हैं। ऐसे एडजस्ट करके चलते हैं तो ऐसे करके हम चला विद्युतना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका जो जीवन सफ़र रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और आप इंडिया में ही पढ़ाई वगैरह करते रहें और आप एक स्पोर्ट्स की तरह आपने बहुत ही अच्छा नाम कमाया और बहुत ही अच्छा आपको गोल्ड मेडल भी उस समय मिला और उसके वजह से आपको तुरंत जो है नौकरी मिली ये एक अच्छी बात रही लेकिन फिर फैमिली के बीच में एक रही कि सभी लोग चाहते थे कि आपका जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था उसी को आप करते रहें लेकिन आपका इच्छा था कि मुझे नौकरी करना है तो फिर आपने अपने माता पिता से इजाज़त लेकर स्वीकृति लेकर आप जो है नौकरी करने लगे और नौकरी में ही आप फिर शादी हो गई फिर बच्चे हुए तो चलिए बहुत ही अच्छा रहा आपका जीवन सफ़र आइए आगे बढ़ते हैं Uh, जैसे त्रिपुरा की अगर बात करें तो वहाँ की जो संगीत वहाँ की जो संगीत कला है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए वहाँ पर किस टाइप के जो रीजनल गीत वगैरह होते हैं थोड़ा सा एक हाथ रीजनल गीत हम सुनना चाहेंगे जी उधर का रीजनल गीत तो हमारा मालूम नहीं क्योंकि वो जो ट्राइबल लोग हैं ट्राइबल उसका जो उसका जो गाना है हाँ। वो हमारा मालूम नहीं अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ उसका हमारा मालूम नहीं हमारा तो जो बेंगली लैंग्वेज है और हिंदी बहुत चलते है हिंदी जो गाना हम पहले से वो जो पैट्रियट सॉन्ग है ना वो जी हमारा बहुत पसंद था वो हम वो सॉन्ग बहुत सुनता था और फिल्म भी वही जो जो है ना जीज देश में गंगा बहते वो वो इस इस टाइप का गाना हम हमारा अच्छा लगता है इस टाइप का गाना हम सुनते थे और फिर भी हम आध्यात्मिक जगत में भी स्वामी विवेकानंद हमारा गुरु है, है। वह उसके पहले और हम उसी का शरण करते थे उसी को फॉलो हाँ, करते।, करते थे तो बाद में तो इधर जो ब्रह्मा कुमारीज में उसका जो ज्ञान देखा हमने सुना उसमें हमारा बहुत अच्छा लगा और हमारा पूरा फैमिली चलता है जो भी हम काम करें उसका डिसीशन हम तुरंत ले सकते हैं और डिसन भी हमारा एकदम एकूरेट होता है क्योंकि उसमें गॉड हमको हेल्प करता है क्योंकि हम जब साइलेंस में बैठता है तो हम हमारा मालूम हो जाता है गॉड हमको कुछ ऐसे चलने के लिए बोलता ऐसे मत चलो ऐसे चलो ये हमारा अनुभव होता था ऐसे तो भगवान नहीं बोलते लेकिन अनुभव होता था कि तुम ऐसा ये काम मत करो तो ऐसे करके हमारा कोई भी काम में आज तक हम कोई भी काम में सफल हर काम में हम सफल हुआ। सफल रहे चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया विद्युत जी और मुझे लगता है कि आपका पिताजी का जब थिएटर था बोल रहे थे ना थिएटर तो समय आप फिल्म वगैरह देखते थे उसी टाइम हम ज्यादा टाइम तो जो बांग्लादेश है ना जो पाकिस्तान था पहले पाकिस्तान था वो वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अभी तो जो पाकिस्तान है ये दो भाग में था उस टाइम उधर रहने के लिए फादर उधर सिंगल रहते थे अच्छा और अच्छा। हम पूरा फैमिली इंडिया में इंडिया में रहते थे हा, हा, हा। तो उसलिए उधर हमको जाना, जाना नहीं।, नहीं और फादर भी नहीं चाहते थे तुम उधर जाओ क्योंकि उधर तो थोड़ा आप जानती है उधर थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो इसलिए वो चाहते हैं तुम इधर ही तुम रहो इधर ही तुम पढ़ाई करो और पढ़ाई करके अच्छा बनो अच्छा हाँ इसलिए हमने उधर गया नहीं थोड़ा एक दो तीन गया था वो तो पासपोर्ट करके जाना पड़ता था अच्छा जो आपने कहा कि देशभक्ति का गीत अच्छा लगता है तो जैसे आपने कहा कि जिस देश में गंगा बहती है उसका टाइटल सॉन्ग अगर आपको याद हो तो एक लाइन गुन गुनगुनाइए अच्छा ये गान तो, गाना तो हमारा याद नहीं था लेकिन वो जो हम जो क्लास में जो बच्चे को कराते थे वो जो वी से काम ये ये जो सांग कराते थे वो गाना गाना मैंने याद याद था अच्छा, नहीं अच्छा, नहीं कोई बात ठीक है हाँ, तो। चलिए विद्युतनाथ जी अच्छी बातें आपसे हो रही हैं और अभी हो गया एक छोटा सा ब्रेक का टाइम ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और विद्युतनाथ से बात करेंगे तो आइए जिस देश में गंगा बहते हैं उसका टाइटल सॉन्ग अभी सुनते हैं आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो वहां आज भी चांद को तो चंगा मामा कहता है जिस देश में आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। स्वागत है सलामी जिंदगी कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लग रहा है विद्युत नाथ जी से हम लोग बात कर रहे हैं त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं और लेकिन पूरी परवरिश उनकी भारत देश में ही हुआ और बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना जो कार्य है वो किया है और फैमिली को जो है अच्छी तरह से माता पिता का सहयोग से वो आगे बढ़ते रहे और उनका माता पिता का सहयोग के कारण उन्हें एजुकेशन में जो नौकरी मिली वो नौकरी करते रहे तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में विद्युतनाथ जी आपका फिर से एक बार स्वागत है और जैसे कि हमने बात किया और फैमिली में काफ़ी क्लैश होते हैं कभी कभी बहुत दुख का समय भी आता है तो आपके जीवन में जो दुखमय समय रहा वो कब और कैसे रहा जो हमारा जो फैमिली लाइफ था वो बहुत अच्छा ही था फिर भी जब हम शादी किया हम हमारा पसंद से शादी किया नहीं, नहीं। तो घर में थोड़ा पहले माना किया था तो जब देखा वो जो हमारा हम जो जिसको सिलेक्ट किया उसका फेमिली देखा अच्छा उसका नकरी करता था स्कूल में ही नकरी करता था नहीं, नहीं। और उसका सब कुछ सब अच्छा है तो डैडी मामी ने राजी होकर उन्होंने शादी कराया और शादी करने के बाद हमारा क्या ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ नहीं। लेकिन वो चाहते थे हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएं क्योंकि हम तो बुलाना हम इलेवेन्थ के बाद हम नौकरी मिल गया था तो उन्होंने बोला तुम एजुकेशन और बढ़ाओ तो हम उन्होंने हमको हेल्प किया एडुकेशन करने में उनको हमारा अच्छा उसको हेल्प मिला उन्होंने हमको बोला तुम सब काम का छोड़ो तुम उधार में जाओ और एडुकेशन को तो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो नौकरी करते करते ही ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अच्छा। और उसका सहयोग सहयोग मिला धर्मपत्नी का सहयोग मिला ये बहुत हमारा काम में आया और फैमिली भी सब अच्छे ही थे लेकिन फादर मदर का देहांत होने के बाद तो फैमिली थोड़ा डिस्प्यूट डिवाइड हो गया भाई लोग कलकत्ता चला आया एक भाई अभी भी अगरतला में ही था अगरतला में है संपर्क सबके साथ अच्छा ही है सब अच्छा ही चल रहा है और जो हमने पहले ही बोला हमारा नेचर ही यही था सबके सबके साथ एडजस्ट करने का तो इसलिए हमको नौकरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ घर में भी थोड़ा जो प्रॉब्लम हुआ वो मान लिया हाँ उन, उन्होंने मान लिया हमने उसको समझाया अगर तुम नहीं मानोगे तो हम नहीं करोगी हैं है, तो ऐसे बोलने से फिर भी शादी नहीं करूंगी ठीक है हैं तो बोला ना ठीक है तुम तो जो चॉइस किया अच्छा किया तो करो तो ऐसा करके तो बेटा भी हुआ और उसको भी ए, ए, एडुकेशन बहुत अच्छा ही हुआ वो इंजीनियरिंग पास करने के बाद ही उसका नकड़ी मिल गया वो पहला नकरी का क्या एक साल के बाद ही उसको फॉरेन में चांस मिल गया वो साउथ अफ्रीका में पहले चांस मिला बाद में लंदन था अभी इस महीने के लास्ट तक उन्होंने कनाडा में जॉइन कर दिया अच्छा अच्छा तो फैमिली और ये सब मिलकर बहुत अच्छा ही चल रहा है और इधर का इधर जो आया हमने बेटा ज्ञान में ऐसे नहीं चलते लेकिन उन्होंने टिकट काट के हमको भेज दिया तुम चलाओ तो बेटा इस बहुत सहयोग करता है उसका बीबी भी बहुत सहयोग करता है बेटा की की भी हाँ, भी शादी शादी हो गई और दोनों अच्छे आपको सहयोग हाँ, तो आप हाँ, तंजानिया में था वो जब उधर गया था उधर भी हमारा जो जो ब्रह्मा कुमार इसका यह था उसमें भी हमको बहुत सहयोग मिला इतना प्यार किया उतना घर मैंने बुला कर उसको ऐसा उधर भी ये जो ज्ञान था ना ये हमको कभी किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जहाँ पर जा देखता है वो हमारा जो घर पर जो पर है वही चीज़ वही चीज़ यहाँ पर है और समादर भी है सब कुछ है फिर भी वो लंदन गया वो लंदन हमको लेकर गया तो उधर भी हमने जब गया उधर भी हमको बहुत इज्जत मिला और जो लंदन में जो ब्रह्मा कुंव इसका सब हेड में तो हेड ऑफिस में तो गिया था लेकिन जो क्या बोला उसको वो एक जगह है वो बोला बोलता है उसको तो हम तुम तो नाम भूल गया उसमें बहुत अच्छा प्लेस है राजबाड़ी जैसा घर है हाँ उधर हमको रहने का व्यवस्था हो गया था दो दिन रिटेट प्रोग्राम चल रहा था वो रिटेड प्रोग्राम में हम शामिल हुआ हाँ और ये प्रोग्राम में जो शामिल करना और जो पिच करना सब हमारा वो बेटे का जो बीवी है हमारा जो बहू है उन्होंने सब कुछ किया वो सारा हाँ वो क्योंकि वो गुजराती है हाँ तो उसको उसको उधर का बहन के साथ बहुत उनका हाँ, सब, सब कुछ वो बोल के गया जो हमारा मामी डेडी आया तो उनको कोई कुछ व्यवस्था करो ऐसे तो <laughs> करके बहुत <laughs> बहुत अच्छी हाँ, तरह से आपका और हमारा घर में भी अभी गीता पाठशाला भी आए हम जब जिस दिन से हम नौकरी से रिटायरमेंट किया और उसके बाद हमारा बीवी जब नौकरी से रिटायरमेंट किया तो हमने हमारा घर में एक गीता पाठशाला खोल दिया अभी भी हम इधर चला आया लेकिन हमारा गीता पाठशाला चल, चल रहा है। चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है <laughs> चलिए विद्युतनाथ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है बहुत ही अच्छा जो आपका बेटा भी है आपको सपोर्ट करता है और वो अभी विदेश में रहता है तो आपको भी उन्होंने खास इन्वाइट किया और वहाँ की सारी बातें जो है उन्होंने दिखाई और समझाई आपको और आपको बहुत ही अच्छा लगता नमस्कार आप सुन रहे रेडी मदबन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में और विद्युत नाथ मैं चाहूँगा कि आपका जो स्कूल में एजुकेशन में आप जो बच्चों को पढ़ाते थे जो संगीत या गीत सिखाते थे उसके बारे में तो देखिए स्कूल में हमारा बहुत बहुत ही हमारा स्कूल में अच्छा था और सब हमको बहुत प्यार करते थे स्टूडेंट लोग भी क्योंकि जो फिजिकल टीचर होते हैं उसके साथ स्टूडेंट का बहुत रिलेशन होते हैं और रिलेशन होने के कारण वो लोग हम जब जिस दिन स्कूल में नहीं जाते वो बहुत मिस करते थे तो बोला क्यों नहीं आया सर तो ऐसे ही हमारा साथ वो रिलेशन था और हम पहले थोड़ा आ, स्ट्रिक्ट था ज्ञान के आने के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट था ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं वो जो डिसिप्लिन के बारे में हम हम बहुत स्ट्रिक्ट था तो हमने तब तो हमारा भी थोड़ा मालूम भी नहीं था तो कोई बच्चा गंडगल करे कोई दुष्टमी करे तो उसको हम सजा पनिशमेंट देते लेकिन जब कोई कोई तरीका सीख लिया किससे बच्चे को मैनेज कर सकता है तो उसका मैनेज करने का जो तरीका हमने लिया वो बच्चा तो शैतनी करेगा ही तो एक थोड़ा सा एक कहानी कहते हो हम हमारा क्लास में एक बच्चा था वो हमारा तो उधर तो गांव के रूम में वो जो जानाला था ना विंडो था ना विंडो का कोई रोड नहीं था ऐसे ही खुला था हां? खुला विंडो तो हम जब क्लास में जाते थे तो बच्चा उस रोड से रोड नहीं रहने से एक बच्चा ऐसा है बहुत दुष्ट है वो चला जा चला जा तो हम घर जैसे आता हूँ वैसे ही वो बच्चा लोग कहते सर ये तो इधर से चला गया <laughs> तो कुछ टाइम के बाद वो आता था तो क्यों तुम चला गया क्यों नहीं सर हम चला गया नहीं हम नहीं गया हम अभी आया इधर ही हाँ अभी आया तो तो हमने बोला नहीं नहीं ये तो अच्छा ही आए तुम इधर से जाने से तुम्हारा ये जो ना नाम से होते तुम्हारा व्यायाम होता है अच्छा ही आए। है तुम तुम करो हम तुम्हारा इच्छा होता है।, है तो बोला हाँ तब बोला हाँ हमने इधर से उठने से हमारा बहुत अच्छा लगता है हमने बोला ठीक है अच्छा लगता है बोला है तो बच्चा लोग कहते हैं सर क्यों सर वो लो क्यों ऐसा करेगा हमने बोला ठीक है तुम देखो तो हमने उस दिन से उस, उसको बोला उसका टेबिल सड़ा दिया हटा दिया हमने बोला इसमें तुम कूदो जितना बार कुत्ते रहो तो उन्होंने तो कुत्ते रहा कुत्ते रहा तो कुछ टाइम बाद वो हैरान हो गया हाँ। वो बोला सार हार नहीं करे <laughs> हमने बोला नहीं हम तो तुमको मना नहीं किया हाँ। देखो सब बच्चे हैं हमने तो तुमको मना नहीं किया तुम कूद तो उन्होंने बोला नहीं सर हम हाथ जगह हम आप हाँ अभी नहीं जो <laughs> <laughs> तो हमने बोला तो सबको बोलो हम हाथ से ये काम नहीं करेंगे तो बोला हम नहीं करेंगे <laughs> तो ऐसे करके ये छोटा छोटा ट्रिप्स है वो देख कर करके हम बच्चे को खुश रखते है वो भी खुश रहते है और हाथ उठाने का कोई जरूरत नहीं है इसीलिए बच्चे को जो स्टूडेंट टीचर है उसको बच्चे को इसी तरह से हैंडल करना हैंडल करना चाहिए चलिए विद्युत जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक स्कूल में जब आप पढ़ाते थे और तो डिसिप्लिन मेंटेन करते थे और कभी कभी शुरुआत में जो है आप पनिशमेंट करते थे बच्चों को लेकिन जैसे जैसे आपने देखा कि पनिशमेंट से ज़्यादा अगर हम लोग कुछ टेक्निकली बच्चों को उनके विचारों को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो टेक्निकली हम अगर उसको तो ट्रीट करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं और जिस तरह से आपने एक एग्जांपल दिया बच्चा जो है आ, विंडो से कूद के निकल जाता था और फिर बाद में आता था तो उस बच्चे को आपने एक टेक्निक के माध्यम से ठीक किया तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम लोग अभी वैसे भी अभी पनिशमेंट तो कोई नहीं देता टीचर्स वगैरह लेकिन ये टेक्निक्स अगर आपके पास होता है तो बच्चे क्लास में मस्ती कम करेंगे और आपसे फेमिलियर हो जाएंगे आपसे अच्छा हो जाएंगे तो आप सुने हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम और हमारे साथ विद्युत जी हैं त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं और जैसे कि उन्होंने बताया कि एजुकेशन फील्ड में उन्होंने काफ़ी काम किया है बच्चों के साथ उन्होंने काफ़ी गुल मिलकर बच्चों को पढ़ाते थे तो ये अपनी उनकी एक विशेषता रही और उनकी वाइफ भी जो है वो भी एक टीचर है तो इस तरह से दोनों अब रिटायर हो चुके हैं और अपना जीवन जी रहे हैं बच्चे उनके लंदन में हैं और वो भी वहाँ पर अच्छी तरह से सेटल हैं आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बन जा रहा गाय ओक बन जा रा गाय जीवन के गीत सुनाए सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक जा रागाए हो किताबे में खुशी का कोई फसाना ढूँढो जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो कर मुस्काए एक बन जा रहा जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बन जा रहा को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 सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विद्युत जी हमारे साथ हैं और त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं और भारत में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और बच्चों को काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ाया और शुरुआत में जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता था और डिसिप्लिन के कारण जो है कई बार ऐसे होता था कि बच्चे नाराज़ हो जाते थे लेकिन धीरे धीरे बच्चों को जो है बिना पनिशमेंट के प्यार से कैसे हैंडल किया जाता है ये टेक्निक को उन्होंने अपनाया और आपने देखा कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है तो एग्जाम्पल के माध्यम से वो जो है उन्हें सफलता मिली और धीरे धीरे वो इसी तरह बच्चों को प्यार से डील करते थे और बच्चे भी इनके साथ घोल मिल जाते थे और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया विद्युत जी ने अपना स्वभाव कैसा है कि वो शुरुआत से ही मिक्स नेचर वाले थे और सभी के साथ एडजस्ट करते थे तो फैमिली में काफ़ी क्लैशे होने की भी संभावना थी डिस्प्यूट हुआ उस समय भी काफ़ी क्लैश हुआ और उन्होंने शादी के लिए अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करना चाह तो उस समय माता पिता का भी बहुत विरोध रहा लेकिन इनका एडजस्टमेंट जो स्वभाव था जिसके वजह से वो सारी चीज़ें थोड़ी देर के बाद परिवर्तन हुआ और इनके अपने फ़ायदे के अनुसार वो सारी चीज़ें बनी और इन्होंने अपने पसंद की लड़की से ही शादी किया और फिर आगे इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और डिस्पूट में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनके ब्रदर जो ब्रदर्स थे उनके भाई लोग थे उनके साथ इनकी अच्छी बातचीत हो गई और उन्होंने उन सभी चीज़ों को एडजस्ट कर लिया और भाई लोग भी इनको सपोर्ट किया आइए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी 90.4 पॉइंट पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को और विद्युत नाथ जी से हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा जैसे कि आपका पुराने जो फिल्में हैं वो आपको पसंद आते हैं पुराने गीत देशभक्ति के ख़ास पसंद आते हैं तो मैं चाहूँगा कि कौन सा एक गीत जो है बच्चों को या फिर आपको पसंद आता है उसके बारे में बताइए वो जो गीत तो हम बेंगोली गाना वो जो हम करते थे वो जो रविंद्र संगीत वगैरह था वो जो पैट्रियटिक सॉन्ग था वो हम करते थे बच्चे के साथ और ये जो जिस जैस में गंगा बहते ऐसे फिल्म हमारा अच्छा लगता था और हम बच्चे को स्कूल का बच्चे को भी हम ये ऐसे ही टाइप का गाना का हाँ सिखाते, ए, थे। सिखाते थे हाँ वो जो फिर भी कभी कभी तो बच्चा लोग अभी जो बच्चा है वो तो अभी का नया संगीत सुनने के लिए तैयार है वो तो हम थोड़ा मिलजुल के मिलजुल के इसे करके उसके साथ चलते थे तो इसे काम हो जाता था हाँ तो ये देशभक्ति का जो गीत है वो तो हमारा बैंगली गीत था वो क्या बोलू बोलो वो था वो जो काजी नजरुल इस्लाम जो बांग्लादेश का जो रहते थे वो काजी नजरुल इस्लाम वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी था वो करारोई लोहो कपाट भेंगे फैल कर्रे लोपाट रक्त जमाट पशाणी वही वो सब गान वो उस टाइप का गाना बहुत ही अच्छा है तब जो हमारा देश जब पराधीन थे हुँ हुँ. तभी ये गाना बहुत चलता, पॉपुलर तो इसमें हम हमको बहुत अच्छा लगता था ये गाना, सुनाइए थोड़ा सा। हिंगे फैल कर रक्त बेदी, निशान, पाषाणी निशान। धसान प्राचीर प्राचीर भेदी कारा रई कपट का कारा रई कपट का लाथी मार भांगरे तला जत सब बंदिशालत सब बंदिशाल वो जो कपाट था ना जेल का कपाट था उसको तोड़ने के लिए बोलता अच्छा हाँ ये गाने का मीनिंग्स था हुँ। हुँ। जो शाला है वो तुम सब तोड़ दो चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने याद गिलाया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुना है रेडोमोड वन नाइन्टी एफएम पर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को और विद्युत नाथ जी से बात कर रहे हैं हम लोग और जिस तरह से वो बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर देशभक्ति का जो बंगाली गीत है उन्होंने अभी हम सभी को सुनाया है तो आइए उस समय जिस तरह से जो समय था सीमा था उस समय जो है इस तरह के जो मोटिवेशनल गीत थे लोगों को प्रेरणा देते थे आज़ादी के लिए ख़ास करके तो उस तरह के गीत वो बच्चों को भी सुनाते थे और वो गीत जो है उस समय बाकायदा बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता था और उन्हें सुनाया भी जाता था तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि भारत देश में आपका जो भ्रमण है कौन से कौन से जगह पे आपने घूमना हुआ आपका। हमारा तो जो त्रिपुरा स्टेट है हमने पहले ही बोला उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही आ, अच्छा नहीं था तो हमारा जो यूनिवर्सिटी था हम स्टेट त्रिपुरा में था लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी था वेस्ट बंगाल में अच्छा अच्छा हाँ हमारा हम वेस्ट बंगाल का बोर्ड में हम एग्जाम देते थे हुँ, हुँ, हमारा एग्जाम का बोर्ड भी उधर नहीं था हुँ, हुँ, हुँ. तो उधर अभी है तब भी नहीं, नहीं था तो हम उधर एग्जाम देते थे इसलिए यूनिवर्सिटी हमारा कलकत्ता का कलकत्ता यूनिवर्सिटी हमारा एग्जाम का जो हमने ग्रेजुएशन लिया तो उस ग्रेजुएशन के बाद हमको हम तो यूनिवर्सिटी में भर्ती होगी मे जो तो उसमें यूनिवर्सिटी का जो कम्पिटिशन होता है ऑल यूनिवर्सिटी का कम्पिटिशन होता है उसमें भी हम कलकत्ता में कम्पिटिशन हुआ उसमें भी हम पोजिशन मिला है हमको ब्रोन्ज पदक मिला है फाइव थाउजेंड रान में हम लॉन्ग डिस्टेंस रान करते थे हाँ अच्छा, तो टेन टेन किलोमीटर और फाइव किलोमीटर ये हमारा आ, बहुत अच्छा परफॉरमेंस था तो हम पहले पहले गया वो जो बोला आपको हरियाणा में पहले हमको हरियाणा में जो 73 में हमको हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हमारा रान हुआ था उधर हमको गोल्ड मिला था मिला और इसके बाद हमको राजस्थान में प्राइज नहीं मिला राजस्थान में हमको जो सरदार मान सिंह स्टेडियम में उधर में हमको एक एक ऐसा रान था जो जिसको स्टीपल चेइस कहते हैं वो ऐसे ऐसे बाइंडिंग्स रहते हैं उसको निकाल निकाल कर जाना है और 3000 किलोमीटर का रान था स्टेडियम 3000 किलोमीटर हाँ, अच्छा, वो स्टेडियम था, स्टेडियम अंदर ही घूमना अंदर ही घूमना और कुछ कुछ बात ये था तो उसमें हमारा बहुत कुछ नहीं मिला हमको लेकिन फिर भी हमने पार्टिसिपेटिस स्टेट पार्टिसिपेट किया और बाद में हमको कैप्टनशीप मिला है वो जो कर्नाटक सागर में हमको उधर भी हमको स्टेट पार्टिसिपेट किया हमने हुँ, हुँ। और इसका बहुत कर्नाटक में गया और ऐसे और दो तीन जगह में गया था हमने हुँ, हुँ। और राजस्थान में तो बोला ही हमने जी, जी, जी, हाँ जी, तो ऐसे करके घूम के तब क्या पता था राजस्थान में ऐसे हम हाँ इधर आऊंगा हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि स्पोर्ट्स के कारण आपको जो है बहुत जगह जाने का मौका मिला कर्नाटक राजस्थान और हरियाणा और बंगाल uh, कलकत्ता ये सब जगह आपने अपने स्पोर्ट्स के कारण आपका जाना हुआ और हर जगह आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया और सब जगह आपको जो है कुछ न कुछ मिला ही लेकिन राजस्थान में आप कम्पीट uh, नहीं कर पाए लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका और 3000 किलोमीटर आपको विद इन स्टेडियम में आपने रन किया एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होने के नाते आपका सेहत भी अच्छा है अभी भी हाँ। और अबाउट सिक्सटी 3 रनिंग में भी आप जो है हेल्दी वेल्दी हैं और बहुत ही अच्छा अपना कारोबार कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर सीखने को मिलता है अद्वित्यनाथ जी से कि 63 में वो अच्छी तरह से तो मानते नहीं आप हम रिटायरमेंट में आए कोई हाँ, मानते हाँ, नहीं हाँ, कई लोग उनसे जब मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि अभी भी आप जॉब कर रहे हैं क्या पूछते हैं उनको लेकिन ये अभी सिक्सटी रनिंग है और दो साल हो गए इनको रिटायर होके लेकिन लगने रहे कि रिटायर हो गए हैं तो ये एक अपनी खूबसूरती है वैसे योगा एंड मेडिटेशन भी करते हैं और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी है तो एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं जिसकी वजह से हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि हम सभी को अगर लॉन्ग रन में ज़्यादा उम्र दराज में अगर हेल्दी वेल्दी रहना है तो अभी से हमें थोड़ा समय योगा मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए जिससे हमारा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहे तो क्योंकि अगर सिस्टी के अभाव में हम लोग सब चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है हेल्थ वेल्थ का वहां पर हमको स्टेबल रहना है तो हमें इन चीजों को अभी से ही अपने स्वभाव में ढालना पड़ेगा क्योंकि अगर उम्र हो जाता है फिर तभी हम करने जाते हैं तो तभी मुश्किल होता है तभी कर भी नहीं पाएंगे इसलिए जरूरी है की अभी से हम उन चीजों को करें विद्युत जिससे हम लोग बात कर रहे हैं त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं बहुत ही अच्छी बातें उनके साथ हो रही है और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है तो उन्होंने अपना स्पोर्ट्स का भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस सुनाया है तो आइए आगे बढ़ते हैं विद्युत जी मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में बहुत अच्छे ब्यूटीफुल मोमेंट्स बहुत सारे होंगे आप लंदन गए या फॉरेन गए आपकी शादी हो गया बच्चा हो गया ऐसे बहुत सारे खुशनुमा पल होंगे आप ब्रह्मा कुमारी इसके लाइफ को जाना उससे भी आपको खुशी मिला लेकिन फिर भी ऐसे खुशी के अनमोल अनुभव जो स्कूल के समय की बात है या स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त ऐसा सुखद अनुभूति हुआ उसके बारे में बताइए हमारा जो लाइफ चल रहा है वो तो अच्छा ही चल रहा है जो हमको सिखाते हैं उसमें तो थोड़ा अच्छा ही होता है तो हम जो हमारा स्कूल माने हमारा जो कर्मों का जीवन है उसमें हमको बहुत ही बच्चे हमको इतना प्यार करते थे जब भी हम स्कूल नहीं जाते तो वो मिस करते थे तो हम उसको पूछने से पहले ही वो पूछ लेते हैं सर आप क्यों नहीं आया आपको क्या हुआ हाँ तो हमने बोला थोड़ा तबीयत आपका तबीयत कैसे खराब हुआ आपका तबीयत तो खराब नहीं हो सकता है तो हमने बोला नहीं कभी कभी तो हो जाता है तो उन्होंने बोला नहीं सर आप नहीं आने से हमारा अच्छा नहीं तो ये बच्चे का जो ये जो प्यार जो ये बहुत ही आनंददायक होता है और बहुत ही आनंददायक होता है और जो हमारा जो कॉलीग है वो लोग भी हमको इतना प्यार करते हैं वो हम हमको हर काम में हर काम में जो मदद करना चाहिए था वो तो करते ही है फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं इससे हमारा बहुत आनंद मिलता है और हमारा लाइफ में हमारा सबसे आनंद का टाइम वही था जो स्कूल लाइफ में स्कूल लाइफ का तो हम चाहते हूँ हर आदमी को ये बोलो स्कूल टाइम है सबसे अच्छा टाइम hmm. हाँ ये कलेश टाइम से भी बहुत ही अच्छा है स्कूल लाइफ इज बेस्ट लाइफ हाँ हमारा ये मालूम है और जो बुजुर्ग लोग हैं अभी जो हमारा उम्र का है व हमारा उम्र से ज्यादा है उसको हम एक बात कहते हूँ देखो जीवन में प्रॉब्लम सबको आएगा कोई आदमी नहीं है हम तो भगवान नहीं है ना कोई भी आदमी नहीं आए उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझो है बीमारी आएगा ये हमारा शरीर का बीमारी है वो आएगा ही आएगा उसको आप टाल नहीं सकते नहीं। लेकिन उसको मैनेज कर करने के लिए उसको देखने के लिए शरीर को देखने के लिए पहले से ही थोड़ा बहुत चर्चा कर लो फ्री हैंड एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है कुछ खराब भी नहीं होगा डांबल ले कर करेंगे तो थोड़े दिन अच्छा होगा बाद में खराब हो जाएगा इसलिए आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करो उसमें कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है आप खाली मार्ट में आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करो अभी तो टीवी में सब जगह में देते हैं वो देख लो थोड़ा सीख लो टाइम मैंटेन करके चलो तो देखा आपका और खाना के भी बहुत देखना, देखना है। खाना, भी हाँ क्यों बहुत खाना, समझ कर खाना, खाना थो। थोड़ा सफाई होना चाहिए और प्लेन खाना होना। प्लेन चाहिए। होना। प्लेन है। खाना होना हैं, है। तो ये आप खाने में प्लेन खाओगे अच्छा रहोगे और ज्यादा रोशनदार खाओ खाओगे तो बीमार हो जाओगे ये सीधा बात है सूख इधर आए तो सूख इधर कस्टम। ये अपोजिट जी जी विद्युतनाथ जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि जीवन में जीना है तो बस एक बहुत ही अच्छी तरह से आप जी सकते हैं प्रॉब्लम तो सभी को आते हैं इंसान है तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा अच्छे को भी आएगा बुरे को भी आएगा लेकिन प्रॉब्लम्स को पहले से अगर थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं थोड़ा सा अपने मनोभावों को एक विचारधारा को लेकर और सबके साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ने का अगर आपने सोच लिया है तो आपके लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होगा थोड़ी देर के लिए वो मुश्किलें आती हैं लेकिन वो मुश्किलें हमेशा नहीं रहती वो चली जाती हैं तो आपका जो है शरीर के लिए आप अगर शरीर को ठीक रखना चाहते हो फ्री एंड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं दस पंद्रह मिनट आप ज़रूर कीजिए और फिर खाना आपको जो है अच्छा खाना है लेकिन प्लान खाना खाना है ज़्यादा मसालेदार या वो ये मिक्स वाला चीज़ें नहीं होना चाहिए और बहुत ही सिंपल खाना आपका हो तो आपका जीवन जो है सात्विक बना रहता है और अच्छा रहता है आपका सेहत बहुत ही सुंदर होता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है विद्युतनाथ जी आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के सलामी जिंदगी के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहे रेडियो मधुबन के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो